सर्ग आध्यात्मरामण अर्य काकांड सर्गन गंधर्वाचते मेद्य बलोरावाति संभ्रमात्वननाद बलोवाचा बगोचरम सूक्ष्म्यक्त देहद विलक्षण दुग्रम पमितं पमित्र सर्व दृश्यम जनमनात्मक तत्किन मन प्रभो गंधर्व बोला हे राम आप अनंत आदि अनंत से रहित और मनवाणी के अविषय हैं तथापि आज मेरा मन आपकी स्तुति करने को बड़े वेग से उत्सुक हो रहा है सूक्ष्म ते रूपम अव्यक्त देहद विलक्षण तद्रूपति तमित सर्व दृश्यम दृढ़ात्मक तत्क्रीयातिर मन प्रभो बुद्ध्यात्म भाषोक्य जीव इत बुद्धिया्रह्म तस्वीप आरोप्य ज्ञानवसनिकारखिलामने हिण्यगर्भस्ते सूक्ष्म देहम स्थूल विराट स्मृत भावनाव प्रियो राी ध्याम भूतं भव्यं भविभ्य ते रम जगत हे प्रभो आपके स्थूल और सूक्ष्म रूप विराट और हिरण्य गर्भ से आपका वास्तविक ज्ञान स्वरूप अति सूक्ष्म और अदृश्य है उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह जड़ दृश्य और अनात्मा है अतः आपसे भिन्न यह जड़ मन आपको कैसे जान सकता है बुद्धि और चिदाभास का अन्योन्याध्यास रूप एक ही जीव कहलाता है इन बुद्धि आदि सब का साक्षी ब्रह्म ही है वह वा मन वाणी आदि किसी का भी विषय नहीं है उसी निर्विकार सर्वात्मा में अज्ञानवश इस संपूर्ण चराचर जगत को आरोपित किया जाता है हे राम आपका सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ और स्थूल रूप विराट कहलाता है आपका भावना सूक्ष्म रूप जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान यह संपूर्ण जगत दिख पड़ता है अपने ध्यान करने वालों का मंगल करने मंगल करने वाले हैं स्थले को से देते महदादिरावते सप्तर उत्तर गुणे वैराजो धारणाश्रय एक से एक दस गुण महत्वादि सात आवरणों से घिरे हुए आपके स्थूल ब्रह्मांड शरीर में ही धारण का आश्रय रूप विराट शरीर स्थित है तमेवसल्यम लोकास्ते वयवा स्मृता पाताल ते पादमूलम पाटनेहातल तो आप ही एकमात्र मोक्षरूप हैं संपूर्ण लोक आप ही के अवयव हैं पाताल आपका चरण तल तलुआ है महातल एड़ी है रसातलम ते गुल तला तल मितरियते जानी सुतलम राम उरुते वितलम तथा हे राम रसातल गुलफ टखने हैं तला तल जानु है तथा सुतल और वितल आपकी जंघाएं हैं अतलम च ते, ते, ते मही राघनमिथ्योच्य अतल और भूलोक आपकी जंघाओं के नीचे और ऊपर के भाग हैं। भूवलोक नाभि है खरलोक ना खर वक्षस्थल है तथा महर्लोक आपकी ग्रीवा है वदनम जनकोकस्ते तपस्ते संख सत्यलोको रघुश्रेष्ठ सिर्पण्स्ते सदा प्रभो हे रघुश्रेष्ठ जन लोक आपका मुख है तपह लोक ललाट है तथा हे प्रभो सत्यलोक आपका मस्तक है इंद्राध्यो लोकपाला बाहबस्ते दिशा श्रुति अश्विन तेग्निदाता हे राम लोकपालगण आपकी भुजाएं हैं दिशाएं कर्ण हैं अश्विनी कुमार नाशिका है और अग्नि आपका मुख बताया गया है चक्षुस्ते सहिता राम मनश्चंद्र उदाहिता भ्रूभृंग कालस्ते बुद्धिस्ते वाग पतिर्भवे हे राम सूर्य आपके नेत्र है चंद्रमा मन है काल कालभ्रुभंगी है और बृहस्पति जी आपकी बुद्धि है अहंकार रुद्रो रूपस्ते रुद्रोहकारूपस्ते वाचश्छंदाते यमस्ते दृष्टिस्थो नक्षत्राणी द्वजालय रुद्र आपका अहंकार है वेद आपकी अविनाशी वाणी है यम आपकी दाढ़े हैं और नक्षत्रगण आपकी दंतावली है हासो मोह करी माया सृष्टिस्ते पांग मोक्षण धर्मापुरस्ते अधर्मस्य अधर्मस्पृठभाग उदीरितः सबको मोहित करने वाली माया आपका हास्य है सृष्टि आपका कटाक्ष है धर्म आपका आगे का भाग है और अधर्म पीछे का भाग है निमसोन्मेषणे रात्रिदिवा चेवरगुत्तम समुद्रा सप्तते कुक्ष प्रभो हे रघुत्तम रात्रि और दिन आपके निम निमिषमेष हैं हे प्रभो सातों समुद्र आपकी कुक्षी और नदियाँ नाड़िया हैं सधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो महिमा ज्ञान शक्तिस्ते एव स्थूलम वपुस्तव हे प्रभो वृक्ष और औषधियाँ आपके रोम वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञान शक्ति आपकी महिमा है यही आपका स्थूल शरीर है यद स्मिन ते मन संधारे नरह जनायासे न मुक्ति सन्हीं किंचन यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीर में मन स्थिर करे तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता है हे राम आपके स्थूल रूप से पृथक और कोई पदार्थ नहीं है अतो हम राम रूपम ते स्थूल यस्ते प्रेम रस सरोम पुल को भवेत अत हे राम मैं आपके उस स्थूल रूप का ही सदा चिंतन करता हूँ जिसके ध्यान मात्र से ही शरीर में रोमांच के सहित मनुष्य के हृदय में प्रेम रस का संचार हो जाता है तदैव मुक्ति साम यदा ते स्थल भावक तवैवाहम ए तद्रूप हे राम जब यह जीव आपके विराट रूप का चिंतन करता है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं मैं तो आपके इस राम रूप का ही चिंतन करूँगा धनुर्वाण श्याम जटावलकलभूषित अच्छीताचिन्वक्ष्मण सदाशा मनसे रघुनंदन सर्वशंकर सहित सदा तद्रूपमें सतत ध्यास्घुत्म मुमुर्षीण तदा काश्या ब्रह्मवाचक राम रामेतुपदि संसदा संतुष्टमानस अत जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चि हे रघुनंदन मेरी यही प्रार्थना है कि लक्ष्मण जी के सहित सीता को खोजता हुआ आपका यह जटावल कल विभूषित धनुष्वारधारी अति सुंदर सुकुमार श्याम शरीर सदा मेरे मन में विराजमान रहे हे रघुश्रेष्ठ आपके इस दिव्य रूप का पार्वती जी के सहित सर्वज्ञ श्री शंकर भगवान सर्वदा चिंतन किया करते हैं और काशी में मरने वालों को ब्रह्मवाचक राम नाम रूप तारक मंत्र का उपदेश करते हुए सदा अति आनंद में मग्न रहते हैं अतः हे जानकीनाथ आप निश्चय ही परमात्मा हैं सर्वे ते माया मूढ़ास्ता न जानती तत्व नमस्ते राम भद्रा जेधसे परमात्मे अयोध्यापतेभ्यम नम सौमित्रिसेता जगन्नाथ मा माया नामोतु ते आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हे संसार की रचना करने वाले परमात्मा राम मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे सौमित्री सेवित अयोध्यानाथ आपको नमस्कार है हे जगन्नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए आपकी माया मुझे मोहित न करे श्री तुष्टो हम देव गंधर्व भक्त्यातुत्या च ते नघ या मे परम स्थानम योगी गम्यम सनातनम श्री रामचंद्र जी बोले हे देवगंधर्व मैं तुम्हारी भक्ति और स्तुति से अति संतुष्ट हूँ हे अनघ तुम योगियों के प्राप्त करने योग्य मेरे सनातन परम धाम को जाओ जपन्ति ये अनन्य निबुद्ध्या भक्तियादुक्त तुक्त ते संभूत भवं माम भविहां नित्यानुभवाय जो लोग तुम्हारे इस शास्त्रोक्त स्तोत्र का अनन्य बुद्धि से नित्य भक्ति पूर्वक जप करेंगे वे अंत में अज्ञान जन्य संसार से मुक्त होकर मुझ नित्यानुभव रूप परमात्मा को प्राप्त करेंगे इस श्रीमद्आध्यात्म रायणे उमा महेशवादे अरण्य कांडी नव सर्ग